द्र कर्णे श्रीनाम देव पद्रंपे ओम मतदेवित सहा अथरवेदी मांडव के कार्य का वैत्यक्ष प्रकरण चतुर्दश कार्य का के ऊपर विचार कुछ चल रहा था जिसमें सिद्धांति जागृत जगत को मिथ्या घोषित करने और सिद्धांति ने अनुमान दिया कि जागृत भावा मिथ्या दृश्यवाद सोपभक्त अथवा आद्यंतमत्वाद जो है तो दिया उस पूर्वादि जागृत को सत्य सिद्ध करने की कोशिश कर रहा था तो मिथ्यात्व को हेतु में दोष देना सार्वजनिक दोष देना चाहता है हेतु में दोष देगा और इसको मिथ्या कहना ठीक नहीं स्वप्न तो, तो मिथ्या है इसको मिथ्या करना ठीक नहीं पूर्व कहना का है और एक आक्षेप किया था इसके संबंध में पूर्व आदि ने जब अद्वैत मत में एक ही आत्मा है तो जगत की कल्पना करता है गोलपता कल्पना करने वाला कौन किस साधन से करेगा किसकी कल्पना करेगा ये सारी बातें की चर्चा पहले हो सकती हैं। कहा कल्पे की आत्मा आत्मा आनंद आत्मा देव सोमेवन फिर जो माया शक्ति है माने माया विशिष्ट होकर के अपने को ही अपने में ही करता अपने मान शुद्ध में कल्पना करेगा माया विशिष्ट होगा करता कल्पना करता कल्पक कल्पक होगा और पदार्थ सिर्जमान पदार्थ हो जाएगा और अपने में सृष्टि करना शुद्ध में कल्पना करेगा माया विशिष्ट होकर के कल्पना करेगा कल्पक होगा जिसके ईश्वर कहते हैं माया विशिष्ट वो हो होगा इत्यादि कहा था पुर्वारी आगे शंका फिर भी किया कि जाग्रत को मिथ्या कहना ठीक नहीं चतुर्दशकारिका के बारे में कहने पूर्वारी आक्षेप था कल्पिता कल्पना कालात अन्यस् काले सत्वा भाव जो कल्पना कल्पित पदार्थ होते हैं कल्पना काल से अन्य काल में नहीं होता अस्तित्व नहीं होता किंतु जागृत के पदार्थ में प्रतिभिज्ञा होती दो कालों का संबंध रखते हैं सोयम पूर्व काल पर काल दो काल का संबंध रखने वाले हैं इनको कैसे मुख्या कहें? ये पूर्वादि की क्षमता है कल्पिता कल्पना काल आदि काला दानिकाली सत्ता भारत जो कल्पित पदार्थ होते हैं जैसे ऋत्य सर्पादि अथवा सौपृत पदार्थ हैं कल्पना काल से अतिरिक्त काल में उनके अस्तित्व नहीं है कल्पित पदार्थ में से रहता और जागृत भावान सल्पना कालांतर कालां भी सब तो सत्व अवध जागृत के जो पदार्थ हैं भाव पदार्थ विषय हैं उनका कालांतरे भी जिस काल में कल्प देखा आगे भी कालांतर में भी प्रतिज्ञा या प्रतिविज्ञा होती है तत्ता एकदम वही यह है ऐसी बुद्धि हो रही है प्रतिविज्ञाया प्रतिविज्ञा के द्वारा सत्व तो अस्तित्व तो जाना जाता है इसलिए अनुपन्नम तेसाम मिथ्यात्म तेसाम जागृत भावान मिथ्यात्म तो अनुपन्नम जागृत विषयों का मिथ्या करना ठीक नहीं है यह तो पूर्वाधिक की तरह तो इसमें सिद्धांत कहा चित्त काला हीस्तु दया काला से वही कल्पिता एवं सर्वे विशेषो नाम है चुका यह तो सिद्धांत की ओर से कार्य कर जो भीतर में कल्पना होती है केवल कल्पना है भीतर केवल मन से होने वाले मन में कल्पना होते हैं चित्तकाल मन कल्पना काल के ही पदार्थ है वो तो मन से अतिरिक्त साधन है जिनकी कल्पना किंतु जो तो बाहिक इंद्रियों के सहित होकर की कल्पना की जाती है वो होते हैं जो काल वाला प्रतिविज्ञा का विषय बने जाते हैं कल्पिता ही है वे सर्वे किंतु चित्तकाल वाला हो चाहे द्वय काल वाला हो सबके सब, सब कल्पित ही है मिथ्या ही है सर्वे विशेष हो हेतु का मिथ्यात्व में विशेष कोई अन्य हेतु से नहीं है मित्रत्म तो तो जो क्यों है दो का। काल और एक काल करके जो विशेष दिखाई पड़ रहा है अन्य हेतु नहीं नहीं है है कल्पित है सब टीका में कहा एक कल्पना काल भाविनो भावना मनुष्य अंतर्वर्तन दे जो पदार्थ है भाव में विषय कल्पना काल में होने वाले कल्पना काल भावी विषय है मानसिक अंतरवर्तन थे मन के भीतर रहेंगे और ये प्रतिविज्ञा मानक पूर्वापर काल भाविलो लो बहिरेव व्यवहार इत्यादि है संग और दूसरे वस्तु ऐसे हैं जो प्रतिविज्ञा के माध्यम से दो काल के संबंध रखते हैं सोयम स से लेंगे पूर्व काल अयम से लेंगे एक वर्तमान काल पूर्व काल दो काल का संबंध रख रहे हैं सोयम पूर्वापर काल भावी बहिरेव जो तो बाहर व्यवहार योग्यता योग्य दृश्य बाहर व्यवहार के योग्य दिखाई पड़ रहे हैं तो ते सर्वे कल्पिता संतो मिथ्या सबके सब, सब चाहे एक काल वाले हों चाहे दो काल वाले हों चाहे स्वात्म पदार्थ हो चाहे बाह्य जागृत पदार्थ हो सबके सब मिथ्या सब ही होना चाहिए प्रतिज्ञाएं प्रतिज्ञाएं महान लक्षण विशेषस्तु न अकित्व तो प्रयुक्त है जो तो प्रतिविज्ञा हो रही है इसमें तुम तो जो विशेष मानते हो वो अकल्पितत्व तो के द्वारा प्रेरित तो होकर को तो प्रयोजक नहीं है कल्पित में भी प्रतिविज्ञा हो जाती है स्वप्न में भी दो तरह के कभी कभी हो जाता है वहां वहाँ जागृत जैसा व्यवहार करता है बोलता सो यम ऐसी प्रतिविज्ञा वहां भी होती है वहां भी प्रतिविज्ञा बच जाती है स्वप्न में भी ना कहा न अकल्पित प्रयोगता इत्यादि कहा माने कि टिप्पणी में कहा था कि तथा कल्पितानाम तथा प्रतिभाना जो कल्पित पदार्थ है स्वापनिक पदार्थ है, उस प्रकार के भान होते हैं दो काल से संबंध रखने वाले भान होते हैं तथा प्रतिभा कल्पना वो तत्र मूलम न सत्यत्व वहां कल्पना ही मूल कारण है सत्यत्व मूल कारण नहीं है प्रतिविज्ञान के लिए कारण कहा कल्पितें भी तत्ना तृत्व में कहा कल्पित पदार्थों ने देखा है प्रतिविज्ञा देखी गई है स्वप्न में भी होता है जैसे तत्ताही ज्ञान अभी होता है वहां भी होता है ऐसे ज्ञान होता है वहां, वहां के व्यवहार में सोयम ऐसे व्यवहार करता ही व्यक्ति जैसे यहाँ बोलता है वैसे वहां भी बोलता है व्यक्ति का भी कहा सप् कल्पित तब दर्शनात्में प्रतिज्ञा दर्शनात्म कल्पित पदार्थ में दो काल का संबंध दिखाई पड़ता है प्रतिज्ञा दिखाई पड़ती है श्लोक व्यावत्याम आशंका दर्शयती पहले शंका पूर्वादि की शंका है जिस शंका को इस कार्यिका के द्वारा खंडन करना है उसको पहले रखते हैं तो दिखाते स्वप्नवत्त पूर्व बोलता है स्वप्नवत् चित्त परिकल्पित सर्वम एक आशंका ये सबके सब जागृत जगत स्वप्न के समान चित्त में कल्पित है आपका कहना यह है सिद्धांतिक कहना यह है मिथ्या है झूठा कल्पना है, है इसके ऊपर शंका की जाती है हमारी ओर से शंका होती है पूर्व कार्या शंका है स्त चित्त परिकल्पितर मनोरथा लक्षण चित्त परिक्षेद्यलक्षण्यम बाहन परिक्षेत यह शंका है, है। जिससे कि देखिए शंका इसलिए होती है चित्त परिकल्पित ते जो मन में केवल कल्पना हो रही जो पदार्थ है मनोरथा लक्षण है जैसे मनोरथ होता है कल्पना ही तो और क्या मन में कल्पनादि चित्त परिक्षेद्य मानी कल्पना के घेरे में आये हुए पदार्थ है वैलक्षण इनसे विलक्षणता है इन पदार्थों से वैलक्षण है किसमें जागृति के पदार्थलक्षण बाह्या नाम जो बाह्य है जागृत कालीन है अन्य अन्य परिचे एक दूसरे काल से एक दूसरे काल को संबंध रखने वाले सो तो यम इत्यादि में ऐसा देखा जाता है एक काल का दूसरे काल से संबंध होता है एक परिचेदक बनेगा एक परिचन्न बनेगा कभी वो परिचेदक बनेगा कभी परिच्छन नहीं बनेगा अभी आगे भाष्य में दिखाएंगे पूर्वादि की संख्या है सिद्धांत कहेंगे सार नयुक्ता इत्यादि ठीक है, है। पूर्वादि बोलता है कि यथा स्वप्न दृश्यमानं सर्वं कलम मिथ्या हाँ। ये जो जैसे स्वप्न में दृश्यमान सारे के सारे वस्तु जितने भी हैं सब के सब मिथ्याई ही का माना जाता है कहा जाता है तथा उसी प्रकार जागृत भी दृष्टम सर्वम जागृत में भी जो कुछ दिखाई पड़ता है चित्त चित्त की कल्पना ही है चित्त के द्वारा कल्पित है तेनालीम मानी ये भी मिथ्या ही है करके ये जो कहना है सिद्धांतियों का कहना है जैसे स्वतंत्र पदार्थ मिथ्या है वैसे जागृत की चित्त की कल्पना है अतिरिक्त नहीं है ये कहनातर न अद्यापी निर्धारित ये निर्धारित नहीं हुआ है हमारे मन में संग आ रही बार पूर्वादी कहता है ये निश्चय नहीं हुआ अभी जागृतिक पदार्थ सत्य है और स्वप्न के मिथ्या है निश्चय नहीं हुआ क्यों हम सत्य मान रहे हैं आप मिथ्या मान रहे हैं ये पूर्वादी कह रहा है हेतु मार उसमें हेतु बताता है पूर्वादी क्या हेतु है यमात चित्त कल्पित ईर मनोरथाधि लक्षण चित्त परीक्षित बाइना ये भाषण बता जिससे कि देखो जो तो चित्त में कल्पनाकालीन पदार्थ है जो उनसे जो तो मनोरथा मनोरथादी स्वरूप है जो कल्पना का कालीन पदार्थ है और माने कल्पना के घेरे में जो आने वाले हैं उनसे विलक्षणता है इसमें तो पूर्वाधिकारे इनमें विलक्षणता क्या है प्रतिनिज्ञा होती है सो यम और उसमें नहीं होती है ये एक अंधार अधिकार विलक्षण बाह्य अनुमें एक दूसरे काल का एक दूसरे काल क्या घेरा बन जाता है एक काल के दूसरे काल के साथ संबंध रखने वाले पदार्थ हैं यह प्रतिज्ञा होती है इसमें यह पूर्वाधिकारिक है सिद्धांतिका चाहते हैं अच्छा सिद्धांति बोलते हैं आत्मा विद्या विवर्ते न चित न क्यों भाई आत्मा के जो अविद्या है अविद्या का, का परिणाम है चित्ता अभिवर्तमान परिणाम अविद्या का परिणाम है आत्मा का अविद्या जो आत्मा का अज्ञान है उससे विवर्तित होता है चित्त माने परिणाम है वो विवर्ते न विवर्ते नी की टिप्पणी में कहते हैं विवर्ते न माने परिणाम है ना अविद्या का विवर्तन तो मन नहीं है चित्त नहीं है परिणाम है अज्ञान का परिणाम है वो चित्ते न चित में चित्त के द्वारा ये कहा तो पूर्वादी शंका करता है पहले तो कल्पना करने वाले आत्मा को कहा था आपने कल्प आत्मना आत्मनात्मान आत्मा देवो समाय अब चित्तो को कल्पना करने वाले बता रहे हैं पूर्वा पर विरोध पूर्वादी की शंका है चिप्पणी में नो पूर्वम आत्मना न एवं कल्पकत्व गुतम पूर्व ऐसा कहा आपने की कल्प इति आत्मनात्मा आत्मा समाया ये कहा था और कल्पयति कल्प इति ऐसा कहा यह और ये जो चौदह कारिगा में आकर के अभी यह पुनः चित्त से तद कल्पना का कारण चित्त को मान रहे हैं आप वह आत्मा को माना या चित्त को माना इति पूर्वापर विरोधक पूर्वापर विरोध है कारिगा में ऐसा इति अपने तुम आसन काम ऐसे जो शंका है उसके यहाँ योग्य शंका है त्याग योग्य शंका को तो। आत्मा विद्या आत्माविद्या तुम चित्त विशेषण जो आत्माविद्या विवर्तक कहा ना वो चित्त का विशेषण है मन का विशेषण आत्मा ही कल्पना परंपरा से हो जाएगा क्योंकि अविद्या के सहारे से कल्पना करना है स्वतः शुद्ध आत्मा तो कल्पना नहीं करेगा और अविद्या के परिणाम में परंपरा से वही कर्ता बन जाएगा यही कहना चाहते चित्त विशेषण है आत्माविद्या विवर्तक कहा तथा से परंपरा तस्वीर माने परम्परा से तो आत्मा ही कल्पक हो जाएगा कल्पना आत्माविद्यो उसका कारण हो गया अज्ञान को साथ लेकर के कल्पक बनता आत्मा मन का कारण चित्त का कारण हो गया अज्ञान उसका परिणाम है परंपरा से वही बनेगा यहाँ कोई विरोध नहीं है अच्छा। तो कहा अच्छा ठीक टीका में कह रहे थे आत्मा विद्या विवर्ते नित्ते नित्ते न हो चित उस चित्त के द्वारा ता, तावत अंतर अंतर विनिर्मिता उस चित्त के द्वारा भीतर में बनाए गए पदार्थ निर्माण किए गए पदार्थ केवल कल्पना करना वस्तु नहीं होते है विनिर्भिता मनोरथ रूपा तो मनोरथ स्वरूपा पदार्थ मनोरथ जैसे कल्पना है मन से अंतर वर्तमान वो तो मन के भीतर में हो पदार्थ तो पदार्थ मन के भीतर में वो चित्तकाल वाले कहलाते हैं और वही रज सर्पा बाहर में भी है कुछ पदार्थ ऐसे चित्तकाल वाले कल्पना काल रजुसर्पाधी प्राकृतिक सत्ता वाले जितने भी प्रातभाषिक सत्ता वाले सब कल्पना काल वाले हैं वही रजुस बाहर में जो रज्जु सरपादी हैं वो भी वही है मन के भीतर ही है वो चित्ते नीचित ये दोनों प्रकार के बाहर भी हैं भीतर भी हैं कल्पना वाले पदार्थ एक काल वाले मान प्रातभाषिक सत्ता में जो दिखाई पड़ते हैं सब एक काल वाले हैं चाहे रज्जु सर्पाधी हो चाहे भीतर मनोरथाधी हो ये का ये ही कल्पना काल मात्र भावी और न प्रमीय ये जो ये पदार्थ जो तो चित्त काल वाले हैं माना मन में ही कल्पना होती है जिन विषयों की बाहर नहीं है व्यवहार योग्य नहीं है ऐसे पदार्थ जो होते हैं वो कल्पना काल मात्र भावी हैं उसी काल में होते हैं न प्रमते उनकी प्रतिविज्ञा नहीं होती है उनकी प्रतिविज्ञा नहीं होती है ये सिद्धांत क्या तय सहिलक्षण उनके साथ ये विलक्षणता है इसमें इसमें जागृत पूर्व आदि का ये कहना है उन पदार्थों के साथ इनका विलक्षणता है इनकी प्रतिविज्ञा होती है पूर्वाधिकता है विलक्षण मनुष्यो बहिर्जागृत दृश्यमान मन के बाहर जो जागृत काल में दिखाई पड़ने वाले पदार्थ नाराणाम अन्योन परीक्षे तत्व एक दूसरे के साथ एक दूसरे का संबंध रहता है मन एक काल का संबंध दूसरे काल में है इसलिए कालव अवच्छिन्न दो काल के संबंध है इनका पूर्व काल पर काल ऐसा होता है तत्व अब गाही ज्ञान प्रतिविज्ञा प्रतिविज्ञा को जर तो निधि यस्मात उपलब्ध थे जिससे कि ऐसा उपलब्धि हो रही है माने उन उनपा विषय में और इन विषयों में अंतर है वितरण विषय बाहर की सोपना के विषयों में तस्मात तो आयुक्त जागृत जैसे स्वप्नों के वित्तिया पूर्वारी एक गारा इसलिए आपने कहा स्वप्न दृष्टान्त देकर के जैसे स्वप्न मिथ्या है उसी प्रकार जागृत मिथ्या है कहा यह ठीक नहीं पूर्वारी का कहना यह है जो तो भाष्य में जो पूर्वारी विपक्ष भाष्य का है श्लोकाक्षर तो ही उत्तर महा सिद्धांत उत्तर देते हैं कारिका के शब्दावली के माध्यम से सा न युक्ता शंका ऐसी शंका ठीक नहीं सा शंका न युक्ता आपने जो शंका की वो शंका ठीक नहीं विलक्षण ने कहा विलक्षण होने से मिथ्या नहीं है सत्य है कहा ये ठीक नहीं शंका क्यों चित्त काला ही अंतस्तु परि, चित्त परिचय देखो दो प्रकार के पदार्थ दिखाई पड़ रहे हैं एक दो काल का संबंध रखने वाले एक एक काल का संबंध रखने वाले यही है जो प्रतिविज्ञा एक ही होती है बाह्य पदार्थों की मन में कल्पित पदार्थों की नहीं होती है होने पर भी मिथ्यात्व में कोई दोष बराबर है मिथ्यात्व दोनों में रहेगा ये सिद्धांत कहना चाहते हैं चित्त काला ही अंत स्न परिचित परिचित किया कल्पना काल में है कल्पना के साथ ही है मन के घेरे में ही है ऐसी जो वस्तु है चित्त काला इनकी टिप्पणी दे कल्पना तत् परिक्षेप कल्पना तब के घेरे में जो पढ़ने वाले परिक्षेप दे तब समकाली नहीं कल्पना के जो काल है वही काल में भाषने वाले पढ़ाता प्रातिभाषिक सत्ता वाले जितने भी हैं चाहे बाहर राज्य सरता भी हों चाहे वितरण मनोरथाधि हों सभी चित्त काल वाले कहा जाते हैं एक काल वाले एक काल। नान्य चित्तकाल जितरेगा भाषण का परिचे काल दिद्रे दिद्रे ये शांत चित्तकाल जिनके चित्तकाल से अतिरिक्त काल नहीं है कल्पना काल से अतिरिक्त काल चित्तकाल मान कल्पना काल वह है चित्त काल, का काला कार्य का मैं चित्त काला शब्द दिया था उसका अर्थायसा होता है माने कल्पना काल से अतिरिक्त काल नहीं है प्रादिभाषिक शाह चित्तकाल चित्रकला ये मन से मनोरथ रूपा भाव ते चित्त कालात्र चित्त कालत्व जो मन के भीतर में मनोरथ रूप में होते हैं कल्पना रूप में जो पदार्थ होते हैं ते चित्तकाला काला वो केवल कल्पना काल वाले का होते तो, हैं पदार्थ इत्यत्र चित्त कालत्व विषय को तो, चित्त काल कल्पना काल की विस्तार करते हैं आदिभाष्यकार का चित्त इत्यादि शब्दों से कहा था चित्त काला अंत अस्तु चित्त परिचित इत्यादि शब्दों से कहा था बाच्य बाच्यार्थ हो गया चित्त काल कालो ऐसा जिन पदार्थों का समय कल्पना काल या अन्य नहीं है ये बाच्यार्थ हो गया कथन करके बाच्यार्थम होता विपक्षिता विपक्षित अर्थ क्या तात्पर्य क्या निकला चित्तकाल का अर्थ तो कहते हैं कल्पना काले एवं उपलब्ध विकसित आते है भाष्य में कहा कल्पना काल में ही जिनकी उपलब्धि होती है अन्य काल में नहीं है उसको काल करके कहा गया द्वितीय पादारी होती द्वितीय पाद क्या है द्वितीय पाद द्वे काल से वही जो तो बाहर पदार्थ है दो काल वाले हैं बाहर माने क्या है द्वय कालश्चर भेर काल द्वय काल मान भेरकाल भिन्न दो काल के संबंध रखने वाले पदार्थ हैं अन्य दिया एक काल का दूसरे एक काल परिच्छेदक बनेगा का, दूसरा काल परिचि होगा परिच्छेद परिच्छि भाव में ऐसे पदार्थ है जैसे दृष्टान देंगे आगे टीका देखे गई तो। ये मनुष्य बहिर् उपलब्ध जो पदार्थ मन के बाहर में उपलब्ध होते हैं कल्पना नहीं सकते हैं माने इंद्रियों के सही होकर जो पदार्थ पाए जाते हैं वो तो दो काल वाले हैं केवल मनोरथ आदि में तो केवल मन ही काम करता है इंद्रिय की आवश्यकता नहीं है कि तो इंद्रिया सहित होकर के मन और इंद्रिय मिलकर के जहां पर व्यवहार होगा वो तो दो काल वाले पदार्थ प्रतिविज्ञा होती है यह मनस को बहिर्पलब्ध नहीं मन के भीतर में बाहर उपलब्ध होते हैं जो पदार्थ ते थ है भेद काला इनको भेद काल का मैंने प्रतिविज्ञा इनकी होती है द्व काल वाले हैं दो काल वाले हैं काल से भेदो भेद काल यहाँ पर ऐसा कर्म का काल का भेद, का भेद को भेद काल का काल विशेष को भेद काल का ये शाम तो जो जिनका ऐसा है जिन वस्तुओं का काल का भेद है दो काल वाले हैं ते तथा तथा मैंने वो भेद काल है उत्पत्ति ऐसी दुत्पत्ति नहीं तथा अन्य पूर्वेड़ा अन्य से अपहृ परिचितिया ये पदार्थ एक दूसरे के एक दूसरे का परिचन्न परिच्छेद वहां पर होते हैं तो जो जागृति पदार्थ है तथा अन्य पूर्वे तो पूर्व वाला होगा उसके द्वारा अन्य से अपरेण कभी परवाला परिछेदक बनेगा कभी पूर्व वाला परिचेदक बनेगा अब भाष्य में दृष्टान्त परिचय भिन्न कालाव छिन्न भिन्न काल होने के कारण से दो काल में रहते हैं परिचेदक परिचे के भाव में रहते हैं दो पदार्थ एक प्रतिविज्ञाए इस तरह से प्रतिविज्ञा तो मैं आने वाले पदार्थ हैं दो काल वाले हैं एक कहा प्रतिविज्ञाए मानव उदाहरण निष्ठतया फुटाएगी ये प्रतिविज्ञा तो प्रति कैसी होती है तो उदाहरण दे करके स्पष्टीकरण करते हैं कैसे प्रतिविज्ञा होती है ये बाह्य पदार्थ होती तो कहा यथा इत्यादि चल रहे यथा आबूलोहन आज दो काल का संबंध रखता है जब कैसे जब तक गाय का दूध निकाला जाता है तब तक बैठता है गाय का दूध निकालना एक काम बैठना दूसरा काम दुक्रिया है यावत गोदोहन आस्त यावत गोदोहन तावत आस्ते जब तक गोदोहन होगा तब तक रहता है इत्यादि और दूसरी बात याव यावर आस्ते तावत काम दो थी ये परिचे परिचे अब पहले से विपरीत कहा जब तक बैठता है तब तक गाय का दूध निकालता है आस्ते, तब तक गांव को भी गाय का दूध निकालता है इत्यादि ठीक है मेरे आ गोदोहन गोदोहन पर्यत या आंग है अभी आता यादन है मर्यादा में नहीं लेना गोदोहन जब तक पूरा नहीं होता तब तक बैठता है या वो दोहनम आस्ते का ही होगा आबो दोहनम यथा आबोधोहनम आस्ते उसका अर्थ कर रहे हैं आम यहां पर अभिविधि अर्थ तेन बिना मर्यादा तेन सहित अभिविधि आम के बाद में जो शब्द आया उसको भी लेना हो तो उसको कहते हैं अभिविधि और आम के बाद जो शब्द आया उसको छोड़कर अर्थ करना हो तो मर्यादा है जैसे आब्रम्ह भुवन लोका पुनरावर्तन जीताष्टम है वहां आम किस अर्थ में होगा ब्रह्मलोक तक राधा माने अभिविधि अर्थन है अभिविधि अर्थन है आम माने ब्रह्मलोक तक लेना ब्रह्मलोक को छोड़कर नहीं क्योंकि आन के बाद ब्रह्म शब्द है आप ब्रह्म भुवन आनलोक ब्रह्म भुवन है तो उसको भी लेना है अभिविधि अर्थन आन है आप मुद्दे संसार है ऐसा शब्द प्रयोग होगा तो वहां आन किस अर्थ में लिया जाएगा मर्यादा आर्थन मुक्ति में संसार नहीं है तो आंग बाद मुक्ति शब्द है वहां मुक्ति से पहले पहले संसार है मर्यादा आर्थन यहाँ पर जो आंग है अभिविधि आर्थन नहीं कहते हैं जब तक बैठता है तब तक गाय का दूध जब तक गाय रोहन होता है तब तक बैठता है ये आता है आप वो रोहन आज तक अभिविधि आर्थन है जब तक गाय का दूध निकाला जाता है तब तक बैठता है ऐसा आता हो है टीका जा रहे हैं आगो वो दोहन, दोहन पर्यतम यह अभिविधि अर्थ में अंग है दोहन काल पूरा होने तक बैठता है आस्ते यह पर्यतम आस्ते देवदत्त देवदत्त कब तक बैठता है जब तक गाय का दूध निकाला जाता है तब तक, तक बैठता है ऐसा मान दो काल को यहाँ छू है देवदत्त में दो काल दिखाई जा इसी प्रकार प्रतिज्ञा शेषक अभिज्ञा उदाहरण ये जो तो प्रतिज्ञा के अंग रूप से अभिज्ञा का उदाहरण इस तरह से देना चाहिए अभिज्ञा माने पहले कहने वाला शब्द तो प्रतिविज्ञा बाद वाला अरे अभिज्ञा वा हो जाएगी आगूद्रोहणम प्रतिभिज्ञा हो जाएगा आस्ते इत्यादि कहा दो नंबर ऐसा अभिज्ञा ऐसा ऐसा शेषा प्रतिज्ञा शेषत् इत्यादि एक अभिज्ञा इस प्रति के इसे अंग रूप से इसको लेना प्रतिज्ञा के शेष अंग रूप से अभिज्ञा का उदाहरण देना एक यावता आगे वर्तते तवता कालेना अवच्छि विरोधो होना यही जितने काल के घेरे में देवदत्त बैठा हुआ है तो उतने काल के घेरे में गाय का दोहन होता है या काल होगा अवच्छेदक और अवचिन्न होगा बैठना गोदोहन करना एक यावता कालेन में वर्तते देवदत्ता जितने काल वहां बैठता है देवदत्ता जितने समय बैठ रहा है देवदत्ता और अवतिष्ठ वर्तते देवदत्त ताबत कालेन अवचिन्न गोदोहन उस काल विशिष्ट है गोदोहन अवचिन्न विशिष्ट उतने काल में गाय दोहन होता है या निर्भरता गोदोहन निर्भरता गोदोहन संपादन करता है तब तक देता कि अनेक काल क्यों ना देवदत्त को दो काल से संबंध कर दिया होता है प्रति विषय कृष्ण उसमें प्रति का दर्शन कराते हैं कैसे यावत आज तावत गांव दो धी ये दूसरा वाक्य दिया वाकसी जब तक बैठता है तब तक गाय का गोहन करता है गाय का दूध निकालता है ये दूसरा और यावत गांव लोग भी ताबत आते उससे अतिरिक्त भी वो बोला जाएगा जब तक बैठता है तब तक गाय दूहता है अथवा जब तक गाय का दूध निकालता है तब तक बैठता है एक दूसरे का एक दूसरा परिच्छेद बनाएंगे एक दूसरे का एक दूसरे परिचय बनाएंगे यावता काले न अयम घटो अर्थक्रिया निर्भर कर तुम सपनोतीवता काले न अवसन्न ये सतस्त उदाहरण थोड़ा और भी एक उदाहरण और देते हैं क्या देते हैं जितने समय में एक घट एक घट बनाया जा रहा है यावता काले में जितने काल लगा समय लगाकर अयम घटो अर्थक्रिया में निर्मित दिए घट को अर्थक्रिया में समर्थ बनाया जा सकता है घट पूरा तैयार किया जाता है जितने समय से तापताकालीन अवसिन्वशन यह व्यक्ति तब तक बैठक बैठता है जब तक घट का निर्माण हो रहा है पूरा होने तक बैठता है ऐसा कहा उदाहरण तादान अयम ऐसा तब तक यह ऐसा बोला जब तक घट बन रहा है तब तक यह रहेगा दो काल का संबंध रहा है देवदत्तन तावान आयम तब तक यहां यहात घट निर्मीमित है तावान आयम देवदत्त जब तक घट का निर्माण होता है तब तक देवदत्त बनता है ये दो काल वाले हैं देवदत्त तावान ठीक मैंने कह परोक्षत यह स्थित्व यावता कालिण्णा स्वर्य निर्वत्य निर्गृणतीवता कालिण्णा स ठती अपरम उदाहरण दूसरा उदाहरण दिया भाष्य में ऐसा उदाहरण दिया है इतना ही वह है सा इतना इतना परिमाण दुष्ट है काल का परिमाण परिमाण क्या है कहते हैं परोक्षतयास्थितो जो परोक्ष रूप में रखने के स्व बोला जाता है वो व्यक्ति का पर स्व परोक्ष होता है तत्पर परोक्ष के लिए होता है ये येदस्तु संष्टे समीप तरवित रूपम अधे तभी कि परोक्षे विजान्या नहीं जाते हम लोग ऐसे मानते हैं इदम शब्द ये, ये तत्शब्द में क्या विशेषता है दोनों नजदीक के बादचक होते हैं तत्शब्द और अधश शब्द में क्या है दोनों दूर का वाचक होते हैं क्या विशेषता है यदमस्पन्निकृष्ट जब नजदीक में क्या विषय करना होता है इधम शब्द का प्रयोग किया जाता है आयम घटा अयम देवघट नजदीक में तब बोला जाएगा इधमस्त समी समीप तरवर् चैतम समीप से भी समीप लेना हो तो एत का कथन होगा एस आत्मा इधम शरीरम समीप में है किंतु तो एस आत्मा, आत्मा। शरीर के भी और भीतर है नजदीक है ऐसा अद्भुत होगा ऐसा आता है समीप करवर्ती जो होगा उसमें एक का रूप होगा समीप से समीप करना हो तो एतद शब्द से ऐसा बोल जाएगा और का पिता दूर कोई हो अदस शब्द का प्रयोग किया जाता है असौ असौ गति मान या वो वह जाता है दूर में असौ गति अच्छा ऐसा बोलते हैं अदशस्थ पिता पृष्ठ दूर के बादशक होता है शब्द किन्तु दुराति दूर जो तो इंद्रियों का विषय न हो ऐसी स्थिति में तत् शब्द का प्रयोग होता है ऐसा तदिति परोक्षे भी जानिए आप अक्षण परोक्षम अरे इंद्रियों का विषय न हो उसको कहेंगे परोक्ष तो परोक्ष में तत् शब्द का प्रयोग होता है या स बोलने चाह रहे हैं इसके लिए बोलते आ रहे हैं एतालाम सूझ स बोला गया परोक्ष बात सकते यही कह रहे हैं परोक्ष तया तो, स्थित परोक्ष रूप से रहने वाला स करके के बोला जा रहा जो है जो व्यक्ति है परोक्ष में इंद्रियों के दूर है सह कालेन अवचिन्न जितने काल के घेरे में पड़ा हुआ बैठे आए हुए स्व तो कार्य निर्वरत अपने कार्य को निर्माण कर रहा दूर में कोई व्यक्ति निर्विरोधी निर्वरत सम्पन्न हो जाता है यलेन अवचिन्न सत्य स्थिति के अपर उदाहरण इतने काल के द्वारा यथावत ये तो एताबान करके कहा इतने समय के द्वारा वो रह जाता है इतने समय के साथ हो रहता है दूसरा उदाहरण था कहा एताबान सा परोक्ष का इतने काल लगा करके बैठा है करके देखना चाहते हैं माने वो कोई कार्य कर रहा है इतने काल तक काम करेगा वो दूर है ऐसा बोला जाता है दो काल को लेकर कहा जाता है उक्ते सारी उक्तियां भाष्यकार आग वो दोनों आस्ते यावत आस्ते ताबा दोधी गाँव दोस्ते अयम एं सी सारी युक्ति ये उक्त न्याय है युक्तियां इस भाष्य में इस युक्ति के द्वारा परेड़ अपरेण से काल दो परिक्षित देखाया है जागृति पदार्थों को जागृत पर देखा परिचन्न तो देखा है घेरे काल के घेरे में दिखाया जागृत दृश्याना उपला, उपला काल तो ना का काल ना। काल है है वो से से दृश्य उपलब्धि होती का दृश्याण पदारेदक जागृक पदार्थवजे पेछेद्य और कालों के वो काल तक तथा बहिर्दृश्यवेन कालद्वयन पक्षछ्य अब तथा इसलिए ते सर्वे भावा बाहर के जो विषय है बहिर्दृश्यमाना भावा मन मनपरा विषया जो विषय बाहर के विषय है सबके सब, सब. द्वह काले में दो काल वाले होने से द्वय काले में काल दो परिचित है दो काल के घेरे में है ये भगवंती दो काल के घेरे में उनके जो होते हैं उनकी प्रतिविधियां होती है सोयम इत्यादि प्रतिविधियां होती है तो इतना भेद दिखाई पड़ रहा है एक काल वाले कोकनी पदार्थ और जागरूक पदार्थ दो कालवाद है तृतीय पादन आ चे और कार्यिका में जो तृतीय पाव है कल्पिता एवते सर्वे तीन ध्यान दखरा चाहे मन के अंतर में कल्पना हो चाहे मन के बाहर में कल्पना हो दोनों कल्पित ही ये कह दिया कल्पिता एवत सर्व इसी कार्य करते हैं तृतीय पावन कार्य अंतर इत्यादि भाष्य कहा इसको अंत चित्तकाल पाइया सद काला बस इतना भेद है एक विषय केवल कल्पना काल में है एक दो काल को लेकर चल रहा है इतने होने पर भी कल्पिता आई देती है सर्वे फिर भी कल्पित ही है सबके से नहीं बोला ऐसे तो दिखाएंगे आगे टीका देखें चतुर्थपादार्थम चतुर्थ पाद को लेकर के बोलते हैं आगे न बाई हो भाष्य में कहा न बाई हो दो तो काल विशेष तो कल्पितत्व वितरेगा अन्य बाह्य पदार्थ जो द्वय तो विशेष तो होकर बैठा हुआ है कल्पितत्व हेतु तो से अन्य हेतु नहीं उसके लिए कल्पितत्व तो तो कल्पित होता होता ही हेतु यही अर्थ है न बाह जो बाह्य पदार्थ है द्वे कालत्व तो विशेष द्व काल से विशेष होने वाला जो बाह्य है दो काल युक्त तो बाह्य पदार्थ है कल्पितत्व वे के अन्य हेतु का न कलितत्व से अतिरिक्त रूप से अन्य हेतु वाला नहीं है यही है तुम एक अत्रा भी स्वप्न दृष्टान्त होती भाषण इसमें भी स्वप्न दृष्टान्त हो जाता है क्योंकि स्वप्न में भी कभी कोई दो काल वाले पदार्थों का मन करते हैं सोयम वहां भी होता है देवदत्ता अभी दिखाई पड़ा तो बोलते हैं सोयम तो जो ऋषिकेश में देखा था वही है यह ऐसा बोलते हैं स्वप्न में भी होता है विवाह प्रतिज्ञा वहां भी होती है क्या कहा वो भी दो काल वाले दिखाई पड़ते हैं ठीक तो है। बाह्यो जागृत दृश्यु बाह्य पदार्थेश बाह्य मैंने व्यवस्थित बाह्य पदार्थ में व्यवस्थित बाह्य शागृतृश बाह्य पदार्थसु व्यवस्थित दया काल काल दयावेदे घेरे में आने से कृत प्रतिद्याजमा जो दोल के घेरे में पढ़िए प्रतिद्या घोरती स्व जो है विशेष अन्य हेतु को न बचे अन्य हेतु से नहीं है विशेष तो आया कोई विशेष हेतु तो नहीं इसके लिए कल्पित भी तथा विशेष संभवात इस प्रकार का विशेष दो काल वाला विशेष कल्पित पदार्थ भी संभव है संभवात दृष्टान्त न इसमें दृष्टांत तो दिया अत्रि ही स्वप्न दृष्टान्त तो भगवती है दो काल वाले के लिए भी स्वप्न दृष्टान्त तो हो जाता है वहां भी स्वयं प्रतिविधियां हो जाती है वहाँ भी ऐसे व्यवहार चलता है यहाँ पर आते तो गांव तो दो आदि व्यवहार वहां भी होता है टीका में आगे यद्यपि सर्वम जागृत भेद जापन कल्पित हम सिद्धांतिक यद्यपि देखो जाग्रत के वस्तु सारे के सारे कल्पित हैं सत्य नहीं है कल्पित है मिथ्या है तथापि तत्र यथोक्त विशेष स्पूटर फिर उसमें भी उसमें एक विशेष क्या दो काल वाला जो विशेष है स्पष्ट होता है जागृत में स्पष्ट होता है स्वप्न सर्वस्व भेद जात से कल्पितत्व भी स्वप्नों में भी संपूर्ण भेदवर्ग जितने भी विशेष हैं कल्पित हैं होने पर भी प्रतिविज्ञान वहां भी प्रतिविज्ञा होती है जागृत में भी तदुउत्पत्ति यहां भी वही हो सकता है वो तो कल्पित तत्व हो सकता है जब वहां कल्पित है ऐसे ही प्रतिज्ञा वहां भी होती है तो जागृत में भी उत्पत्ति होने क्या कल्पितत्व की उत्पत्ति होने सिद्धि हो सकती है इसमें सिद्धांतलि का आगे ठीक में और शंका है पूर्वाधि मैंने तो जागृत को मिथ्या कहना नहीं बनता ये कहना चाहता है स्वप्न जागृत अयोर मयूरों के विख्या जब दोनों के दोनों मिथ्या हो आप दोनों को मिथ्या मानते हो स्वप्नों को दृष्टांत देकर के जागृत को, को मिथ्या बना रहे हैं आप जागृत मिथ्या दृश्यत्वात स्वप्नवत यही तो है जागृत के जितने मिथ्या है झूठे हैं क्यों दृश्यत्व हेतु बैठा हुआ है स्वप्न के समान अथवा जागृत भाव मिथ्या क्या आद्यत्वा आदि अंत वाले ऐसा उत्पत्त विनाशीत है जैसे स्वप्न में क्या राज्य सरकार ने देखा आदि अंत वाले तो मिथ्या होते हैं ये जो आपका कहना ठीक है पूर्वारी की शंका है स्वप्न जागृत वयर की मिथ्या दोनों के दोनों मिथ्या होने मानने पर मिथ्या होने पर स्फुटास्फुट अब भाष विवाह का स्पष्ट विवाह व्यवहार हो रहा है एक स्पष्ट व्यवहार हो होता है स्फुट मानी स्पष्ट जागृत व्यवहार स्पष्ट होता है स्वप्न का व्यवहार स्पष्ट होता है ये व्यवहार होना नहीं चाहिए अगर दोनों मिथ्या है तो ये दो प्रकार के व्यवहार नहीं होना चाहिए एक स्पष्ट व्यवहार होता है जागृत में और स्वप्न में स्पष्ट नहीं होता ये पूर्वाज स्वप्न शुक्र जागृत तो अयोर उभयोर में मिथ्याफुटास्फुटा अवभाष माना ज्ञान स्पष्ट और, और अस्पष्ट जो ज्ञान है विवाह अनुभव ज्ञान नहीं होगा नहीं होना चाहिए इसलिए न अविशेष मिथ्या तुम समान रूप से मिथ्या कहना बनता नहीं एक बस स्फुट व्यवहार हो रहा है एक में व्यवहार हो रहा है इसे अविशेष माना समान दोनों को देना एक ही में जैसे अशोकन वैसे जागृत ऐसा करके जागृत और मिथ्या कहाना बनता नहीं ऐसे पूर्वादी शंका हो गई उसके उत्तर में कहते हैं सर्वे शेषा अव्यक्ता अंतस्तु अंतस्तु अव्यक्ता एव ये अंत अव्यक्ता जो भीतर है वो अव्यक्त ही है अव्यक्त प्राप्त है और फुटाएवते बही जो बाहर है वो स्ट है यही है ना पूर्वादी की संख्या दोनों के समान मानों से जी ने कहा केंद्र सिद्धांति कहते हैं कल्पिता ये देश है चाहे भीतर के अस्पष्ट ये वस्तु हो चाहे बाहर के स्पष्ट वस्तु हो कल्पित ही है सबके साथ कल्पना ही सब फिर विशेष कैसे हो गया उसकी अपेक्षा इसमें विशेष इसमें प्रतिविधियां होती है वहां नहीं होती है जब एक जैसे हैं मिथ्या है तो यहां प्रतिविधियां क्यों होती है कहा विशेष वस्तु इंद्रिया विशेष इसलिए या इंद्रिय सही होकर के कल्पना होती है और इंद्रिय रहित होकर के कल्पना ये विशेष है इसलिए स्पष्ट होता है केवल मन से कल्पना है वहां और यहां इंद्रिय सहित होकर के है यह विशेष है के विख्यात्व तो में कोई भेद नहीं है तो बाहर वाले पदार्थ तो में इंद्रिय सहित मन काम करता है भीतर वाले पदार्थ तो में केवल मन काम कर रहा है इसलिए विशेष यही है विशेष वस्तु इंद्रियांतर विशेष है इंद्रिय विशेष होने के कारण से जागरण में विशेष दिखाई पड़ रहा है विध्यात्व में तो भे कोई भेद नहीं है इस सिद्धांत ने कहा ठीक है ये मानसी अंतर्भावना रूपत्वा मन के भीतर में संस्कार रूप में पड़े हैं जो पर भावना रूपत्वा संस्कार रूपत्वात नई आई बात है ना तीन संस्कार होते हैं तीन में से एक भावना नाम के संस्कार है जो आत्मा में उनके मत में आत्मा में है ये मन अंतर है जो मन के भीतर है जो पदार्थ है भावना रूपत्व मान संस्कार रूपत्व संस्कार रूप से बैठे हैं जो ऐसे पदार्थ अस्फुटा वो स्पष्ट नहीं होते और ये मनुष्य बहिर् उपलब्ध मान है जो मन के बाहर उपलब्ध होते हैं जागरूक के पदार्थ उपलब्ध मान स्पुटाह स्पष्ट होते हैं ते सर्वे दोनों के दोनों चाहे मन के अंतर होने वाले हो चाहे बाहर होने वाले ते सर्वे मनस्पंदन मातृत्व ने कल्पिता मन की चेष्टा है मन की कल्पना मनस्पंदन मातृत्व ने कल्पिता मनस्पंदन मात्र माने अंतर इंद्रिय मन ये भीतर के इंद्रियों को मन का है उसकी चेष्टा मात्र है मन की चेष्टा मात्र है इसलिए कल्पिता नहीं कहा आगे टीका मिथ्य व अंतर्वह इंद्रिय भेद निमित्त स्फुटत्व स्फुटत्व विशेष ये जो मिथ्या ही है के सब किंतु अंतर इंद्रिय भेद तो स्फुट व्यवहार हो रहा है एक अंतर इंद्रिय का विषय है और एक इंद्रिय का विषय है बात इतनी है एक मन का विषय बना है एक इंद्रियों का विषय बना है मिथ्या मिथ्याय तो सब के मिथ्या ही है किंतु विशेष क्या हुआ स्फूटत तो स्फूर्त व्यवहार क्यों होता अंतर अंतर बहिर्ंद्रिय भेद निवित एक अंतर इंद्रिय एक बहिर्ंद्रिय है दो के भेद है केवल मन से ही जाना जाता है या इंद्रियों से जाना जाता है ये वेद के कारण स्फुट दिखाई पड़ता है विशेष ही आता है तो मिथ्यात्व तो में कोई विशेष नहीं दोनों मिथ्या है यह सिद्धांत किया मिथ्यात्म अमिथ्या तत्व प्रयोग करें इसमें ये दोनों को पृथक करने तो के लिए स्फुटत्व स्फुट के प्रेरक बना के मिथ्यात्व तो भी नहीं बनेगा अमिथ्यात्व तो भी नहीं बनेगा तो इंद्रिया और एक में इंद्रिय सहित है एक में इंद्रिय रहित है इसलिए फुटत्व तो स्फुट व्यवहार हो रहा है बाह्य पदार्थ तो इंद्रिया सहित होते हैं भीतर केवल मन में होता है इसलिए स्पष्ट और अस्पष्ट व्यवहार हो रहा है क्योंकि तो तो कारण भी नहीं है अमिथ्यात्व के कारण भी नहीं स्पष्ट और अस्पष्ट व्यवहार उन्होंने मिथ्या भूतेश्वर तथ मिथ्या पदार्थों में वैसे दिखाई पड़ता है फुटतव स्फुटो में होता है कभी स्वप्नों में भी तो इंद्रिय लेकर के काम करता है कभी स्वप्न में जब स्वप्न देखने लगेगा तो अस्फुट हो जाएगा और वहां जो जागृत बन के काम करेगा वहाँ स्फुट हो जाएगा इंद्रे शहीद होकर काम करना केवल मन में कल्पना करना जैसे यहां होता है वैसे स्वप्न में होता है एक ही करना चाहिए मिथ्याभूत भी तत्कर्ष स्फुट्व स्फुटत तो, जहां तो देखा है मिथ्या पदार्थों में भी तीन की टिप्पणी स्फुटत तो स्फुट दर्शन तद दर्शन कर दिया दी स्फुट तो तो दर्शन है मिथ्या पदार्थों भी देखा है स्वप्नों में भी दिखाई पड़ता है ऐसा ऐसे व्यवहार होता है स्पष्ट अस्पष्ट दो तो प्रकार या वैसे वहां भी होता है ये क्षराणी व्याप्रधिकारी का के या अब्यक्ता, अब्यक्ता, तो भी जो शब्दादी व्याख्या करते हैं भाष्य का यद्यपि अंतर अव्यक्त अव्यक्तत्व भीतर में जो वस्तु अव्यक्त रूप में दिखाई नहीं पड़ती है नहीं है यद्यपि यद्यपि जो भीतर में वस्तु यद्य अंतर जो भीतर पदार्थ पड़े हैं मन के भीतर अव्यक्त तो, उनमें अव्यक्तत्व तो धर्म दिखाई पड़ता है स्फुटत्व तो धर्म दिखाई पड़ता है भावना जो भीतर भावानाम पदार्थ विषय जो तो भीतर विषय तो है उनका ऐसा अव्यक्तत्व धर्म दिखाई पड़ता है मनोवासना मात्र अभिव्यक्ता न जो मन में जो बासना संस्कार है संस्कार मात्र जो पदार्थ संस्कार मात्र से जन्म पदार्थ हैं उनमें अस्फुट तो दिख, अभ्यक्त तो दिखाई पड़ता है ना अस्फुटत तो तो दिखाई पड़ता है अथवा तो स्फुटत्व तो बा चक्षराधी और बाहर इंद्रिय सहित होकर के गष्ट दिखाई पड़ते हैं स्फुट तो बाहर स्फुटत्व हो वही बाहर चक्षुराधि इंद्रियांतर ग्राह्याण ये चक्षरादि इंद्रियांतर मान मनोइंद्रिय की अपेक्षा इंद्रियांतर हो गए वही ये चक्षुरादी उनके द्वारा ग्राह्य जो पदार्थ विशेषो एक विशेष यही है नाशो भेदा ना अस्तित्व कृत ये जो पदार्थों में जो अस्तित्व को लेकर के मिथ्यात्व के अभाव अस्तित्व को लेकर के ये नहीं है ये विशेष नहीं है स्वप्ने भी तथा दर्शन स्वप्न में वैसे दो प्रकार के उदाहरण दिखाई पड़ता है आप तत्व करते हैं वहां दोनों को सत्य मानते मिथ्या मानते हैं एक को सत्य एक को मिथ्या मानते हैं क्या नहीं वैसे यहाँ तथा शोक ने भी कथास्तना क्यों तरही फिर ये विशेष क्यों आ गया स्फुटतव तो और अब अभी अस्पुष्टत्व तो व्यवहार क्यों ये पूर्व के की संख्या क्यों ही फिर क्यों विशेष है तो बोले इंद्रियांतर क्यों देगा या इंद्रियांतर है कि केवल अंतर इंद्रियों के द्वारा ग्रहित था वो मन के ग्रहित था इसलिए वो अस्फुटक था और ये इंद्रियांतर अन्य इंद्रिय मन की अपेक्षा भिन्न इंद्रिया कौन इंद्रिया सबसे राज्यों के द्वारा गृहित होता है इसलिए विशेष है स्पूर्त तो स्पूर्त का कारण यह अतः कल्पिता एवं जाग्रत भावा इसलिए जाग्रत पदार्थ भी भावा पदार्थ विषय कल्पिता ये कल्पित ही है मिथ्या है स्वप्न भाव कैसे स्वप्न के पदार्थ है स्वप्न के पदार्थ हैं उसी प्रकार जागृत के पदार्थ करते हैं जो अनुमान किया था उसको निगमन कर रहे हैं समापन कर रहे हैं अनुमान था जाग्रत भावा मिथ्या दृश्यवाद स्वप्न पद ये कहा था स्वप्न भाव उसको भाव यह सिद्ध हो गया निगम अनुमिति हो रही है अनुमान जो चला जाता उसका अनुमिति हो रही है टीका तो यद्यपि मानसी अंतर मनोरथ रूपाना मन के भीतर में जो पदार्थ हो रहे हैं कल्पना मनोरथ स्वरूप पदार्थ कौन से पदार्थ है मनोरथ मन को दौड़ाना है खाली ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा जो शैच कहानियां बोलते मनोरथ है अब कुछ मानसी अंतर मनोरथ रूपाना मन के भीतर में कौन है मनोरथ स्वरूप पदार्थ है मन पदार्थाना पदार्थ होगा अव्यक्त मैंने अस्फुतत्व है अव्यक्त शब्द से कहा उसका अर्थ समय अस्फुट है अस्फुटत्व है तत्र हेतु तो उसमें कारण बतलाते हैं क्या मनोवासना मनोजन्य मनोजन मनो संस्कार जन्य मन के संस्कार जन्य है वो के संस्कार तजन्य पदार्थ अस्फुट होते हैं और उसके अपेक्षा बाहर के पदार्थों में कुतत्व तो क्या है चक्षरादि ग्राह्यत्व चक्षरादि इंद्रिय ग्राही है बाहर वाले ना? तो ना है मन उनका स्टत्व स्पष्ट तो है क्योंकि इंद्रिय ग्राह्य है दृष्ट में यह देखा है वहां अस्फुटत्व तो इसलिए कि इंद्रिय ग्राह्य नहीं है और यह तो स्फुट हो गया हो इंद्रिय ग्राह्य होने से इतना भी है तब ये शाम अमिथ्यात्व तो कृतम यदि शंका न बह रहे थी ये शंका बारह पूर्वाजी ने कहा था कि इनमें सत्यत्व होने जाए मिथ्या नहीं है कहने के लिए क्यों यह स्फुट व्यवहार हो रहा है पूर्वाजी ने कहा था इस शंका का खंडन करते कहा बहुत तो जो है ऐसा मान बाह्य पदार्था नाम अमिथ्यात्व तो कृतम अमिथ्यात्व तो के कारण ये स्फुटत्व तो आया ऐसा ये शंका थी ऐसी शंका उसके निराकरण करते हुए सिद्धांति नाश नाशो भेदाना अस्तित्व प्रदम वास्तव में जागृत के पदार्थ वास्तविक है इसलिए ऐसा फुटत तो हुआ ऐसे नहीं है स्वप्ने भी तथा दर्शना जी बोलना चाह रहे हैं स्वप्न में ऐसे फुटत तो स्फुट तो दो प्रकार का व्यवहार होता है दोनों को मिथ्या ही तो मानते हैं वहां ठीक है सर्वसप्रतिपन्न मिथ्या स्वप्ने देखो कोई भी हो स्वप्नों को सभी मिथ्या ही मानता है कोई वहां विवाद नहीं है स्वप्न सत्य कोई भी नहीं मानता सर्व संप्रतिपन्न सबके एक ही स्वर है स्वप्नों को मिथ्या कराने में कोई भी बाजी सामने आ जाए है को मिथ्या कहने वाले को तो हम ही दूसरा नहीं बोल सकता वो तो डरते हैं मिथ्या बहने से क्योंकि सर्वसंप्रतिपन्न विख्यात्व स्वप्न है जो स्वप्न सर्वसंपन्न मिख्यात्व तो है उसमें सभी मानते हैं सभी बाजी की कहना है स्वप्न मिथ्या होता है उसमें भी स्वप्न में स्फुट स्फुटत विशेष प्रतिभावना वहां भी स्फुटत्व स्फुटत विशेष का ज्ञान होता है दो तरह के हो जाता है वहां भी तो बात कोई मनमात्र की कल्पना होती है कोई इंद्रियजन्य होकर काम करते हैं वहां काल्पनिक इंद्रिया तो है वहां पासना में इंद्रिया हैं ऐसा हो जाता है अनाथ नाशो ना, विशेषो मिथ्यात्व अमिथ्यात्व व प्रयोजित प्रभोति वो जो विशेष जो आया फुटत्व तो अस्फुटत्व तो विशेष है अस्फुटत्व तो आने से कारण मिथ्यात्व आना और स्फुटत्व आने से अमिथ्यात्व आना इसका प्रयोजक नहीं बनेगा वो ये तो ज्ञान है वह मिथ्यात्व अमिथ्यात्व मिथ्यात् सिद्धि के लिए भी अमिथ्या सिद्धि दोनों में प्रयोजक नहीं बनता प्रयोजक मानने समर्थ नहीं होता पर नवती समर्थ नहीं हो सकता टिप्पणी चार पांच स्वप्ने स्वप्ने भी मानवरथिका अस्फुटम मनोरथ संबंधी को मानवरथिका बोला मनोरथ में होने वाले को मानवरथिका विषय कैसे अस्फुटम अपन अस्पष्ट होते हैं स्वप्न में भी जो मन की कल्पना जिन किसानों की होगी वहां अस्फुट होता है और बाह्यस्त स्पुटम और इंद्रिय के माध्यम से जो करता है काल्पनिक इंद्रिया तो होती है वहां वो स्पष्ट हो जाता है थी। अच्छा प्रयोजितुम इसका आदरा करते हैं प्रयोज की करतुम उसको प्रयोजक नहीं बना सकते हेतु नहीं बना सकते मान साधु उसको सिद्ध नहीं कर सकते मिथ्यात्व सिद्ध करने के लिए अमिथ्यात्व सिद्ध करने के लिए स्फुटत्व को लेकर के सिद्ध नहीं कर सकते ठीक कारण यार अयम विशेष तरीके सिद्ध सिर्फ जो विशेष स्फुटत्व तो, स्फुटत तो दिख रहा है ठीक किस निमित्त से सिद्ध हुआ है यहां विशेष दिखाई पड़ता है स्पष्ट व्यवहार होता है यहां और वह अस्पष्ट रहता है अगर समान हो दोनों ही मिथ्या ही हो तो एक जैसे होना चाहिए विशेष किस इंद्रत से मिलता है इतिहास करने पर चतुर्थ है चतुर्थ पाग में है विशेष अस्त इंद्रियातर तरह विशेष किससे हुआ अन्य इंद्रियों के कारण से हुआ है स्पूतत्व तो आया है अंतर इंद्रिय से अतिरिक्त बाह्य इंद्रिय के माध्यम से होने के कारण यहां स्फूतत्व तो आया है वो केवल अंतर इंद्रिय से होने से अस्फुतत्व तो आया हुआ है यही विशेष है और तो मिथ्यात्व तो, अमिथ्यात्व को लेकर नहीं आई है सिद्धांत उनका किया तो कहा इंद्रियांतर कृत है अन्य इंद्रियो के कारण से ही यह विशेष आया बाह्य इंद्रियों के कारण से स्पष्ट हो जाता भाई चीता मनोमात्र संबंधात अंतर्भावान मात, पासणातृपाणाम स्फूटत्व यही है वो स्फूट क्यों और अस्पष्ट क्यों होता है कि मनोभात संबंधा उन पदार्थ का तो केवल मन का संबंध है बाह्य इंद्रियों का संबंध नहीं है जब मनोरथ आदि कल्पना करते हैं अथवा ऋतु की कल्पना करते हैं त्रातिवासिक सत्ता वाली जितने भी कल्पना होती है उसमें केवल मन ही काम करता है मनोमात्र संबंधा मन मात्र का संबंध होने से अंतर्भावान भीतर में जो पदार्थ है मन विषयों का वासना मात्र रूपा संस्कार रूपी है वस्तु नहीं हो वासना रूप है अस्फुट अस्फुट हो जाते हैं अस्पष्ट हो जाते हैं ये तार है। और बहिर्भावान जो बाहर विषय है जागृतकालीन विषय हैं जो बाहर हैं बहिर्भावाना पदार्थाना विषयाणा तो इनको तो चक्सरादि बहिर्ंद्रिय संबंधा बाहर के इंद्रियों के साथ संबंध होता है इनका चक्षरा आदि के द्वारा ग्रहण होते हैं ये जाते हैं संबंधात, युक्तम स्फुटत्व इसलिए यहां पश्चता, पश्चता है ठीक पुटा। है स्पष्ट है तद ऐसा विशेष जो विशेष और स्फुट विशेष तो, तो, तो हो रहा है एक इंद्रिय काम कर रहे है या बाह्य इंद्रिय काम कर रही है जो विशेष है मिथ्यात्वा विशेष भी विध्यात्व समान होने पर भी विशेष आ जाता है अन्य इंद्रिय भी गार आगे विशेष मिथ्यात्व अविशेष भी मिथ्यात्व दोनों में बराबर है जैसे लोग मिथ्या है वैसे जागरूक मिथ्या बराबर है सिद्ध ये यह विशेष सिद्ध हो जाता है टिप्पणी मनोमात्र संबंधात्ती टिप्पणी मनसा स्मरिमा से देवदस्य अस्फुटत देखो मन से जब देवता का हम याद करते हैं देवतत्व यहाँ नहीं है तो अस्फुट होता है स्पष्ट नहीं होता पर चक्षरादि से देखते हैं अयव देवदत्ता स्पष्ट हो जाता है लेकिन अन्य इंद्रियों के द्वारा जब गृहित होगा वो स्पष्ट हो जाता है केवल मन से होने वाला स्पष्ट होता है दृष्टांत विरोध टिप्पणी मनसा स्मरिमाण देवदस्य मन के द्वारा जब देवता दूर में कहीं याद करेगा गीता तो अस्फुटत्व अस्फुटत्व रहेगा देवतात्व से तो सामने हो दैवदत्ता दिखाई दे रहा हो होगा उसको छोटा प्रसिद्ध प्रसिद्ध ये ही है के माध्यम से होता इंद्र दिखाई पड़ता है केवल मन से होता हो, अस्पष्ट होता है वह स्पष्ट ठीक है दृष्टान ठीक मैं स्फुटत्व प्रतिभास स्पष्टत्व तो अस्पष्टत्व जो तो तो तो प्रतिभास हो रहा है ज्ञान हो रहा है ये जो विशेष हो रहा है गैर माने विशेष मिथ्यात्व तो भी संभवात मिथ्या होने पर भी संभवित हो रहा संभवात प्राउतम अनुमान तो हमने जो अनुमान दिया था उसमें कोई विरोध नहीं दे सकता कोई आवास नहीं बना सकता दृश्यत्व हेतु को जागृत मिथ्या जागृत भावा मिथ्या दृश्यत्वा स्वप्नवत्में ये जो दृश्यत्व हेतु में कोई उपाधि आदि कोई दोस्त दोष मानी आवास में कोई आवास नहीं बना सकता है सभी विचार आदि कोई दोष नहीं दे सकता एका एक कहां एक का स्फुटत्व स्फुट भेद दो प्रकार का भेद दिखाई पड़ता है एक स्पष्ट है एक अस्पष्ट है मिथ्यात्व तो भी संभव है ये मिथ्यावस्तु में भी संभव है स्वप्न में भी ऐसा हो जाता है कभी दो, दो तरह का व्यवहार हो जाता है वहां भी व्यावहारिक सत्ता प्रातभाषिक सत्ता करके मान लेता है वहां जब तक है मुझे ऐसा धोखा हो गया वो वहां बोलता है स्वप्न भी कहता है मुझे आज ऐसा धोखा हो गया तो वो धोखा हो गया कहने वाला भी धोखा ही है <laughs> असली बात ये है वहां बोलता है स्वर्ण प्राप्त उत्तम अनुमान जो अनुमान दिया था जागृत पदार्थ मिथ्या है दृश्यत्व तो होने से स्वप्नभत्त जो अनुमान दिया था अविरुद्धम कोई विरोध नहीं उसमें यदि उपस उपसंहार करते हैं वो सामान को उपसंहार करते हैं अतः इत्यादि का अतः कल्पिता जागृत भाव आप जागृत पदार्थ भी कल्पित ही है स्वप्न भाव उदृष्ट यही जैसे स्वप्न के पदार्थ कल्पित है उसे प्रकार जागृत भी कल्पित ही है पूर्वाजी उस मान सत्य सिद्धि के लिए कई तर्क दिया किंतु सारे तर्क में फेल हो गया पूर्वाग हो गया एक बाबत तो सर्वत से कल्पित्ववादी कहता है ठीक है मान लेते हैं अनुमान में कोई दोष नहीं दे पाए अनुमान दोष न देता उसको मानना पड़ता है बात यह है या तो पांच में से कोई दोष दो सभ्य विचार विरुद्ध सब तास कोई दोष दो उसमें और दोष नहीं दे सको तो मान लो उसको यही स्थिति होती है चलो मान लेते हैं पूर्व आदि ने कहा बाबू तरवस से कलपिता हूँ जागरूक स्वप्नों दोनों मान ठीक हो मान लिया साफ सर्वकल्पना के न द्वारा नहीं वो जो कल्पना जो की जाती है जागृत स्वन की सारी की सारी कल्पना जितनी उपस्थिति कल्पना किस प्रकार से कि, कि, कि, किस किसके माध्यम से की जाती है जो कल्पना माध्यम कौन बनेगा किसके माध्यम से कल्पना की जाती है ये शंका करके उत्तर ये शंका का उत्तर है कार्यक्रम कल्पयते कल्पयते ततो ततो यथा जीवयतेमिक स्मृति जीवयतेमिक जो माया विशिष्ट चेतन कल्पना करेगा शुद्ध चेतन में कल्पना करेगा ध्यान देना शुद्ध चेतन कल्पना नहीं कर सकता कुछ भी करने में शक्ति चाहिए शुद्ध चेतन में शक्ति नहीं है जो वेदांत का प्रतिपाद्य शुद्ध चेतन है वो कल्पना नहीं कर सकते कल्पना का अधिष्ठान होगा कल्पना उसमें शुद्ध में करेगा कौन करेगा माया विशिष्ट ईश्वर आदि बोलते हैं कल्पक कल होगा जीवम कल्प सबसे पहले जीव की कल्पना करता है क्यों अन्य जीवन आत्मान अनुप्रविश्च्य नाम रुपये करवाणी आदि है जो तो सूक्ष्म छिपे हुए जगत को थोड़ी भूतकर्म बोलता है जीव रूप से ऐसा बोलता है जीवम पूर्वम जो प्रभु शब्द से जो कहा था पूर्वकारिका में प्रभु शब्द आया है त्रयदशकारिका में कहा था वह में कल्पना करते जीव जैसे रज्जु में सर्पना सर्व की कल्पना करता है देवरतारी व्यक्ति रज्जु में करेगा रज्जु न तो कल्पना नहीं करेगा उससे शुद्ध आत्मा में वो जो ईश्वर है वो कल्पना करेगा जीव की करेगा। जीवम कल्पम जीव की कल्पना करता है तत्व तो तो भावान पृथक उसके प्रसाद इन विषयों को कल्पना करता है ईश्वर सृष्टि जितने हैं पंचभूत की कल्पना करेगा अपृत अवस्था के पंचभूत की कल्पना कर देगा उसके बाद अनेक जीवन आत्मानुप्र विषय नाम रूप रूपर बने अभी नाम रूप नहीं लगे हैं अपन जिकृत अवस्था में फिर जीव रूप से उसे प्रवेश करना है प्रवेश करके फिर मूलीभूत बनाना है एक ग्रह इत्यादि नाम देना आकार बनाना है इत्यादि जीवम कल्पये ते पूर्वशा से पहले जीव की कल्पना करेगा वो माया विशिष्ट परमात्मा तत्व भागवान प्रसंग जितने भी नाना प्रकार के हैं विषय है अनेक प्रकार के विषय हैं सबकी कल्पना करेगा कौन है नाना भावान पृथ्वी का बाह्यान का से दो प्रकार के हैं कुछ भीतर है सुख दुखादी भीतर है और गड़बड़ादी बाहर है दो प्रकार के पदार्थ होते हैं बाह्यान भावान और आध्यात्म से भीतर भी है कुछ सुख दुखादी भीतर है सुख दुखादी बाहर नहीं है बाहर के विषय निमित्त बनते भीतर पहला होते हैं सुख दुखादी खुद निमित्त बनते आध्यात्मका पदार्थ और में भीतर में होने वाले पदार्थ जीतने तो फिर कल्पना हो जाएगी क्या यथावित जीव सारे के सारे बनाने लग जाएगा जब जीव रूप से आएगा तो जीव रूप से सब बनाएगा यथावित्य यथास्पति जैसे उसके ज्ञान होगा पहले का और जैसे स्मरण होगा उसी प्रकार का जैसे पूर्व का पूर्व सृष्टि काल में जैसे जैसा ज्ञान रहा होगा जैसे उस काल में स्मरण होगा उसी प्रकार से सृष्टि करेगा कल्पना करेगा समय हो गया नहीं भद्रम कर